थे सौरभ जी इंदौर से वो पूछते हैं कि हाउ बिजनेस इज पॉसिबल वेन वी सेल प्रोडक्ट एट बिलो कॉस्ट वही अभी बिजनेस से जिंदगी हम देखने जाते हैं तो वो बातें पकड़ में नहीं आती है व्यवहार पूर्वक ही हम सुखी होते हैं और व्यवहार के लिए कार्य को पहचानने की जरूरत है यहां पर कई बार करने की कहने की कोशिश की आपको नहीं कम्युनिकेट हुआ कोई बात फिर से समझेंगे जैसे आप अपने बच्चे को कोई सामान देते हो या नहीं देते हो लाके वो ट्रेड होता है या नहीं होता है माँ के लिए कोई चीज़ें ले आते हो ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी तक सामान पहुंच रहा है एक परिवार से दूसरे परिवार तक सामान पहुंच रहा है उसका नाम है ट्रेड उसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवसाय <coughs> व्यापार क्या है और व्यवसाय क्या है व्यवसाय में हम संबंधपूर्वक चल रहे हैं तो सारा ट्रेड जो हो रहा है वो संबंध को बनाए रखने के लिए हो रहा है संबंध को खत्म करने के लिए नहीं है संबंध में प्रमाणित होने के लिए तो आप अपने बच्चे को कोई चीज़ ला देते हो तो कोई दाम लेते हो उससे तो आप तो कोई दाम नहीं लेते हो ये बहुत अच्छी बात है तो संबंध में जो हम काम करते हैं परिवार के अंदर उसमें दाम ही नहीं लेते हैं। इससे आप सुखी होते हैं आप ठीक इसी प्रकार से जब अपने परिवार से बाहर दूसरे मानव के साथ भी यदि संबंधपूर्वक हम जीने जाते हैं तो वहाँ पर हम कोई इसका मूल्यांकन करते हैं जितना मूल्यांकन होता है उससे कम में लेते हैं इस प्रकार वहाँ भी सुखी होते हैं अब ऐसे सुखी होने का जो अब कैसे होगा अब इसको कैसे समझें कि इसमें हम सुखी हो पाएंगे समृद्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे आपका जो भी अभी तक का ज्ञान है समझ है उसके आधार पर तो आप गए है ना जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपके हिसाब से तो लुटर लूट गए आप तो अपने आप को लूट गए माँ ने बच्चे को है सु, ना सूखे में सुलाया खुद गीले में सोई तो आपके हिसाब से घाटा हो गया हमारे हिसाब से खुशहाली हो गया तो यदि इस दृष्टिकोण से आप चीजों को देखोगे नहीं और आप उसी दृष्टिकोण से देखना चाहते हो जिसमें टोपी पहना ये चीजें चल रही हैं तो वो वो दृष्टिकोण ठीक नहीं है उससे चीजें समझ में ही नहीं आने वाली है ना तो दृष्टिकोण बदलना जरूरी है मानव कोई सामान से सुखी नहीं हुआ लेने देने किसी से भी लेकिन सुखी होता है तो एक अलग तरीके से लेन देन करता है व्यवसाय करता है और दुखी रहता है तो एक अलग तरीके से लेन देन करता है व्यापार करता है तो मानव सुखी होकर ही जो इकोनॉमिक्स हम यहाँ बता रहे हैं उसको में जी पाता है मानव दुखी रहेगा तो आप जो करते हो या जो दुनिया करती है वही कर पाओगे उससे अधिक नहीं कर पाओगे ये इसको बहुत अच्छे से समझ समझा जा सकता है और ये समझने के लिए थोड़ी दृष्टि को पहले अपने समग्रता में लाने की जरूरत है थोड़ा फैलाने की जरूरत है अभी क्या हो गया कि हम प्रॉफिट और लॉस के स्वरूप में चीजों को देख रहे हैं अस्तित्व में कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है आप पैदा हो गए धरती में लॉस हो गया क्या आप मर जाओगे तो क्या प्रॉफिट हो गया क्या है ना तो यह नहीं होता है अस्तित्व में कुछ भी लाभ हानि नहीं है ये पहले समझ लो क्या लाभ है क्या हानि है तो मानव में लाभ हानि का चक्कर कहां से आ गया चीजों को ठीक से नहीं समझने के कारण आया है हम आपके लाभ हानि के भाषा में आपको उत्तर दे रहे हैं तो चीजें और समझ में नहीं आ रही हैं ना जिसको आप लाभ बोलते हो उसी से स्वरूप में हम उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर तो हानि जैसा दिखाई दे रहा है तो हानि पूर्वक कोई सुखी नहीं है बल्कि ये समझ में आ जाए कि जिस जिस सिद्धांत को यहाँ पर कहा जा रहा है वो लाभ हानि से मुक्त है हम जब भी सुखी होते हैं लाभ हानि से मुक्त होते हैं लेकिन कब हो पाता है संबंध पूर्वक हो पाता है और ऐसे लाभ हानि से मुक्त संबंध पूर्वक जीने को व्यवसाय करें इसका इसका लक्ष्य जो है वो संबंध को संबंध में व्यवहार को निर्वाह करने के लिए है और व्यापार का जो लक्ष्य है वो सुविधा संग्रह के लिए है तो ये दोनों ही एकदम अलग अलग बात हो रही है मुझे लगता है पहले जरूरी व्यवसाय को मत समझिए पहले ज़रूरी मानव को समझिए मानव की खुशहाली को समझिए आप विचारपूर्वक सुखी होते हैं आप व्यवहारपूर्वक सुखी रहते हैं सुखी करते भी हैं करने में सहयोगी होते हैं और ऐसे सुखी होने और जीने के बाद अभी फिर जो ट्रेड होता है उसको भी हम करेंगे करते हैं तो ओ, मुझे लगता है कि पहले के मुद्दे को पहले समझिए विचार वाला मुद्दा पहले व्यवहार वाला मुद्दा बाद में कार्य वाला मुद्दा उसके बाद में हम सिर्फ कार्य को समझ हम विचार पूरा कर लेंगे ऐसा थोड़ी ना तो मानव विचार में समाधान संपन्न होना चाहता है इस अस्तित्व तो में प्रकृति में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है है ना कोई कोई व्यापार नहीं हो रहा है धरती एक बीज लेती है सौ बीज लौटाती है आपकी भाषा में तो हानि हो गया हमारी भाषा में समृद्धि हो गया है ना गाय घास लेती है दूध लौटा देती है आपकी भाषा में तो शोषण हो गया हमारी भाषा में समृद्धि हो गया उदारता हो गया ठीक इसी प्रकार से हम उस गाय के साथ एक दूध लेते हैं और उसको दस्टो चीज़ें देते हैं है तो गाय हमारे को अधिक दे रही है खाने का सामान ले रही है और दूध बना के दे रही है आप कोई भी चीज़ को खाने के सामान से दूध बना सकते हो कोई मशीन बना पाए नहीं बना पाए तो गाय जितना ले रही है उससे अधिक दे रही है हम क्या ले रहे हैं हम एक एक प्रकार देखेंगे तो एक दूध ही ले रहे हैं है न लेकिन हम उसको बहुत सारा चीज़ें दे रहे हैं तो गाय जो कर रही है उसको भी हम समझ पा रहे हैं उसके प्रति अपने प्रति जो उसके मन में जो भी उसके प्रति जो होना है उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं और हमारे हम हम भी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें उसको देना चाहते हैं यदि दोनों इस प्रकार चलते हैं तो दोनों सब खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो इसको ठीक से समझ लो तो अभी मानव ऐसा कर पा रहा है क्या अभी मानव ऐसा नहीं कर पा रहा है है ना इसी का नाम दुख है मानव भी ऐसा कर सकता है मानव खाली मानव को नहीं पूरी प्रकृति को देने वाला हो सकता है समझदार होने के बाद वो देने वाला बनता है देने वाले में देने का ट्रेड बने ही रहेगा उसको हम कह रहे हैं व्यवसाय इसको अच्छे से समझिए पहले मनुष्य को समझिए मनुष्य के सुख को समझिए फिर व्यवहार को समझिए फिर कार्य को समझिए कोई दिक्कत हो तो यहां आ सकते हैं मिल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं बिल्कुल संदीप जी वाशिम से पूछते हैं